प्रणव ध्वनी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 वो बताएंगे बता के मानेगा या नहीं मानेगा मान लिया तो शब्द प्रमाण को स्वीकार कर लिया क्योंकि दूसरा कह रहा है कि मेरा नाम ये प्रत्यक्ष तो नहीं होता नाम का शब्द प्रमाण मान लिया अनुमान का कितना प्रयोग करते हैं तो शब्द प्रमाण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 सारा पाप पुण्य का लेखा और सारे संस्कार तो संस्कार अविवेक ये सारे के सारे अंतःकरण में हुए तो इन्हीं से तो बंधन है तो उसको हटा देंगे बस और उससे अलग रह लेगा आत्मा तो उससे पृथक है तो उसे प्रभावित नहीं होगा अगर ये संस्कार आत्मा में पड़ रहे होते तब तो चिंता करते निःसंस्कार तो अंतकरण में पड़ रहे और आत्मा इससे अंतकरण से भिन्न है तो आत्मा को क्या चिंता करने की बात है ये संस्कार वासनाएं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 गुणों का प्रभाव पड़ेगा ही बच नहीं सकता है अपने तो। गुणवृत्ति विरोधाच दुःखमेव एवं सर्वम विवेकी न सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है विवेकी को भी गुणवृत्ति विरोध अनुभव हो रहा है तो न ना गुणानाम अत्यंत बात है पूरा नहीं छूट सकता है और कई लोग ये कहते हैं कि वो नितान्त मुक्ति की क्या आवश्यकता है महाभविष्य की मुक्ति को किसने देखा है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 उनकी दृष्टि से भी उत्तर है वो कितना ही मुक्त हो जाए जीवन मुक्त हो जाए अपने आप को कितना ही मुक्त समझ ले लेकिन गुणों का अत्यंत बात उसको भी नहीं लगा तो उपनिषदकार का निर्णय है अनुभव का भी है शास्त्र से भी पता लगता है शरीरम वसंतम प्रिया प्रियोर अपहति नास्ती शरीर के रहते प्रियता और अप्रियता का पूर्ण नाश हो ही नहीं सकता संभव ही नहीं है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 कि जिस तरह से सूत्र सामने आ रहे हैं तो उस समय जैसे आपने कहा कि ये स्थिति होगी कोई बात होगी या द्वैतवाद है तो ये जो हम सूत्र पढ़े इससे पहले कहा द्वैतवाद हमें पता हो और फिर हम इस सूत्र से व्याख्या निकाल सकते हैं ये सिर्फ उनके उत्तर देने के लिए ही सूत्र बनाए थे या इस सूत्र के पढ़ने के बाद ये व्याख्या ऐसा है कि इससे ये भी उत्तर निकल रहा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 यही उसकी मुक्ति है इस तरह के इन लोगों की व्याख्या है तो ब्रह्मास्मि को भी इसी तरह से अद्वैत का ही वचन है ये जो वचन तो उपनिषद का है इसका मुख्य तात्पर्य तो अलग है लेकिन इस वाक्य का प्रयोग अद्वैत वाले करते हैं अहम ब्रह्मास्मि मैं स्वयं ब्रह्म ही हूं मैं जीव नहीं हूं जबकि वहां वास्तविक अर्थ यह है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हो गया हूं मैं ब्रह्म में स्थित हूं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 लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि वो अभेद होता है वास्तव में एक मंत्र आता है जिसमें भक्त प्रार्थना करता है यदअ्ने श्याम अहम तम तुम वा घा श्या अहम सृष्टे सत्या इहा शिशा हे अग्ने वो दिन कब आएगा मैं तू हो जाएगा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 तो इन से हम जो आ, एक और इसमें शैतान को मा जाता है कि वो भी साथ में है हाँ। फिर से तो बोलिए जो शैतान के लिए एक और मतलब है, हाँ। है, तो है, है, हाँ। तो तो, है उसका सीधे सीधे नहीं है क्यूँकी ऐसा कोई शैतान या कोई व्यक्ति का तो उल्लेख यहाँ है नहीं अविद्या की बात जरूर यहाँ पर आई है अविद्या से ग्रस्त कर लेता है का सीधे सीधे यहाँ पर कोई संकेत नहीं आता हो सकता है उस समय उस तरह की मान्यता नहीं रही हो एक और प्रश्न है ये जो पंचांग से सुख की, सुख का होना जो बताया है तो क्या ये माने की शांति दर्शन अनुमान प्रमाण को ज्यादा महत्व तो दे रहा है नहीं ज्यादा तो नहीं कहेंगे प्रमाण तो तीनों को महत्व तो देता है ये तो यहाँ पंचांग से बताया तीनों प्रमाण का नाम नहीं दिया अगर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 और दूसरी व्याख्या इसकी पांच ज्ञानियों से युक्त तो होकर के भी सुख की समृद्धि होती है ये भी व्याख्या करते हैं लेकिन ये अनुमान परक के आगे पीछे की जो बातें हैं उससे अनुमान का ज्यादा ले सकते हैं ठीक है अन्य किन्हीं को कुछ न कुछ आचार्य जी अभी जैसे जीवात्मा को ब्रह्म का बताया है अद्भुत अच्छा में तो जो तो पौराणिक भाई है वो भी उसको आग...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 घुला मिला, मिला तो बहुत कुछ है और अद्वैत अब अकेला नहीं रहा उसके आगे फिर द्वैत भी आया विशिष्टाद्वैत आया द्वैता द्वैत आया ये सब उनका एक ही थोड़ा ना रहा है मध्वाचार्य और वल्लभाचार्य निबारकाचार्य उसके बाद बड़े बड़े आचार्य और हुए हैं जिनको वो अद्वैत स्वीकार नहीं हुआ था अकेला नहीं है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 और त्वैतवाद तो है ही वेद वाला ये नवीन वेदांति किसमें आए नवीन वेदांती अद्वैत को बोलते हैं इनको नवीन वेदांती बोलते हैं वो काफी बड़ा वर्ग है आज भी अन्य कोई पूछे ओम प्रणाम आचार्य जो प्रसंग चल रहा है तो उसमें अद्वैतवादी परमात्मा को जब निर्विकार मानते हैं निर्वकारी मानते हैं अखंड मानते हैं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 तो परमात्मा तरह तो से ज्ञानी मानते हैं अब विद्या से अज्ञान से ग्रस्त होता हुआ मानते हैं मूलता है अज्ञानी नहीं मानते मूलता है तो उसको विद्या से युक्त ही मानते हैं सर्वज्ञ ही मानते हैं ये स्वाभाविक रूप से ज्ञानी नहीं है नहीं स्वाभाविक तो रूप से ज्ञानी मानते हैं उसको स्वाभाविक ये तो आपका प्रश्न है उनके ऊपर प्रश्न है आप तो प्रश्न कर रहे है वो यही तो मानते है कि वो पूरा ज्ञानी है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 आर्यत में जो पर खूब प्रयास हुआ ना महर्षि ने, ने, ने खूब लिखा है सत्या में लिखा नहीं यार समाज में भी खूब हुआ है खूब पुस्तकें लिखी गई हैं खूब लेख लिखे जाते रहे खूब इस बिंदु पे बहुत शास्त्रार्थ हुए है और आज भी बताया जाता है सब कुछ चल रहा है ठीक है जितनी शक्ति सामर्थ्य है उतना कर रहे आप लोग दीजिए अपने बच्चों को अधिक से अधिक पोते पोतियों को जो वर्तमान में हैं। जो वर्तमान में है वो भी बानप्रस्थ के रूप में निकले इस काम के लिए बिना जन के बिना धन के थोड़ा होता है अब जितने हैं समाज ने गृहस्थियों ने जितने बच्चे दिए इस काम के लिए गुरूकुलों में जितने भेजे वो कुछ बन गए विद्वान और वो कुछ कर रहे हैं काम लिख रहे हैं प्रचार कर रहे हैं और जो अच्छा आजकल प्रचार के इतने टूरिस्ट साधन है सारी चीजें हैं कि अगर कहीं मंच पर जो लब प्रतिष्ठित है और जो जानते हैं और हम जैसे सामान्य आदमी सारे वो बात को न स्थापित कर पाए लेकिन जो कर सकते हैं उनका हम नहीं देखते को बुला के आइए हम बताते हैं कि आपका जो प्रतिपादित सिद्धांत है वो अवैध है तो दुख वैदिक धर्म है वो ये है इस तरह की कई गोष्ठियां उन लोगों से नहीं हुई तो हर काम आजकल जो है एक तरह से देखा जाए कोई काम ऐसा नहीं जो के हो यहाँ तक भी जो आर्य आज है वो भी है अपना ए, लगन से महुलत से कराते हैं और हर चीज इसको व्यापक मत बढ़ा दो अब तो सारी सारी रावणसी में समेट लोगे आपको पता है भारत में कितनी गोष्ठियां होती हैं और उनमें क्या विषय रहते हैं आप ये वक्तव्य कैसे दे रहे हैं कि गोष्ठियां होती है और वहां कहीं कोई ऐसा प्रस्तुत नहीं करता आप किसी गोष्ठी में गए हैं ऐसी में मैं मैं ये सुना है जो तो आगे समाजी हैं जो तो वो ही रहते हैं तो अब है। हाँ, अब आप के, अब आप केवल सुनिए माइक को रख दीजिए ऐसे वक्तव्य नहीं देने चाहिए आपको पता ही नहीं है कि गोष्ठियां कितनी होती हैं विश्वविद्यालयों में कितनी होती हैं कैसे लोग आते हैं आपने शायद भी नहीं की होगी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 तो किसी एक की व्याप्ति बनती है धुआं व्याप्त है किसमें अग्नि में अग्नि यहां पर व्यापक कहलाएगा और व्याप्य धुआं कहलाएगा धुआं अग्नि में मतलब अग्नि के आधार पर हम धुएं का ज्ञान करते हैं धुआं एक धर्म है अग्नि का अब दूसरा ले ले उदाहरण जहाँ जहाँ उष्णता होती है वहाँ वहाँ अग्नि होती है और उल्टा कर सकते हैं जहाँ जहाँ अग्नि होती है वहाँ वहाँ उष्णता भी होती है कर सकते हैं इसका कोई अपवाद अपवाद अनियतता कहीं नियतता दिखाई देती है तो उष्णता को जान के अग्नि का उष्णता का जो बोध हुआ तो अग्नि का अनुमान कर लिया और अग्नि का बोध हुआ तो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 शब्द दूसरे होते हैं प्रक्रिया ये, की ये ही यही होती है ठीक है तो ये एक व्याप्ति चीज आ गई है तो व्याप्ति क्या है व्याप्ति को यूं तो समझ लिया हमने नित्य संबंध है नियत संबंध है लेकिन क्या कोई अलग से तत्व है ये, व्या, व्याप्ति, ये व्याप्ति को कोई एक अलग से तत्व है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 करना तत्वांतरम ये कोई नया तत्व नहीं है ये व्याप्ति जिसके आधार पर पंचाव्यव का प्रयोग होता है अनुमान का प्रयोग होता है तो ये कोई तत्वांतर नहीं है नया तत्व नहीं है कुछ इसको हम भिन्न तत्व नहीं मान सकते क्यों नहीं मान सकते यदि मानेंगे तो वस्तु की कल्पना का दोष आ जाएगा किसी वस्तु की कल्पना कर ली कि भाई यह चलो इसको भी मान लेंगे क्यों मान लेंगे वह है ही नहीं तो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 धुएं का अग्नि से संबंध था अग्नि से धुआं उत्पन्न होता है तो या धुआं होता है वहां तो अग्नि होती है धुएं और अग्नि से भिन्न क्या चीज है यह लेकिन इन्हीं का जो ये शक्ति थी सामर्थ्य थी कि अग्नि से धुआं हो सकता है धुआं अग्नि से उत्पन्न हो सकता है ये इनकी शक्ति की अभिव्यक्ति मात्र है कथन मात्र है निज शक्ति उद्भवम इति आचार्य व्याप्ति तो क्या है ये जो जिनके संबंध में हम व्याप्ति कर रहे हैं कारण कार्य कार्य कारण ये जो चीजें हैं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 आधे हो गई परमात्मा के लिए भी कहते हैं ये परमात्मा को कहते हैं सर्वाधार सबका आधार है सबका किसका सब प्राणियों का लोकलोकांतरों का सबका लोक -लोक सब आधार है वो आधार है और आधे कौन है बाकी सब चीजें आधे हैं ये पृथ्वी का भी आधार वही है सूर्य का आधार भी वही है ये सब आधेय कहलाएंगे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 दोबारा कोई शब्द का प्रयोग कर रहे हैं इसका मतलब है वो भिन्न है न स्वरूप शक्ति नियम पुनर्वाद प्रसक्ते पुनरुक्ति दोष आ जाता है इसी बात को और समझाने के लिए आगे कह रहे हैं चौतीसवां सूत्र बोलिए विशेषण अनर्थक्य प्रसक्ते हैं विशेषणों की अनर्थकता का दोष भी आ जाएगा इसमें जो विशेषण बनाए जाते हैं व्याप्ति को विशेषण के रूप में प्रस्तुत करते हैं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 अग्नि उदाहरण दीजिए अग्नि अनुद्व है अनुद्भूत है, है। यानी प्रकट नहीं है जिसको जलाएंगे तो आ जाएगी अभी अनुद्भूत है तो अभी अग्नि भी तो यहाँ पर अनुभूत है अग्नि प्रकट ही है हम कह रहे हैं यहाँ अग्नि है तो अग्नि तो अपने स्वरूप में छुपी हुई है अंदर अभी अनुद्भूत रूप में है और वैसे स्पर्श करेंगे तो कुछ उष्णता तो लगेगी कुछ तो टेम्परेचर तापमान होगा ना इसका लकड़ी का भी अपने आप में वो जो बाहर की अग्नि उष्मा उसमें प्रविष्ट है वो अलग होगा ये कुछ छूने पे हमें पता लगेगा ना या तापमान अगर नापे थर्मामीटर से या किसी यंत्र से तो कुछ तो हमें पता लगेगा ना उसमें तो कुछ तापमान होगा तो उस रूप में तो है वहां पर अग्नि है और ये भी है लेकिन जो अंदर की अग्नि है जो ताप विशेष कह रहे हैं जलाने पर जो निकलती है वो अभी अनुधभ है अभी तो अग्नि भी नहीं है वहां पर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 ठीक है, सुख दुख चेतन के साथ साथ है उत्पत्ति और नाश ये साथ साथ है यू भले ही देर है उनकी ये उत्पत्ति वहां होती है नाश है लेकिन फिर भी साहचर्य नहीं हम है कि एक रहता है तो दूसरा भी रहता है ठीक है अप्रीति है तो क्या पता लगेगा साहचर्य से किसी से अप्रीति है तो क्या पता लगेगा है प्रीति नहीं है वो तो अप्रीति को ही खोल दिया आपने अप्रीति है मतलब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 अविवेक है अज्ञान है राग है ऐसे ऐसे साहचर्य नियम बहुत देख सकते हैं उसके आधार पे हम निर्णय कर सकते हैं ठीक है ये संस्कार तो समाप्ति नहीं होते हैं हमारे नहीं होते ना उत्पन्न तो होते जाते हैं उत्पन्न तो होते जाते हैं संस्कार ये संस्कार वो संस्कार ये वो वो समाप्त होते हुए नहीं दिखते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 और दोनों तरफ व्याप्ति हो यह अनिवार्य नियम नहीं है एक तरफा व्याप्ति हो तो भी वो अपने अनुमान को तो सिद्ध कर ही देगी एक तरफा भी उसकी व्याप्ति वैसी ही काम में ली जाएगी और उतना ही निर्णय होगा दो तरफा आए तो दोनों तरफ से निर्णय हो जाएगा ऐसा ही है तो यह अनुमान का विषय हमने देखा ठीक है तो आगे का विषय चलेगा शब्द प्रमाण का उसकी भी ऐसी ही चर्चा चलेगी वैसे तो शब्द प्रमाण आप जानते हैं आप जानते हैं ना शब्द प्रमाण को तो शब्द प्रमाण क्या पीछे आ चुका है सूत्र अपदेश तो शब्द शब्द किसे कहते हैं आप तो के उपदेश को शब्द कहते हैं शब्द प्रमाण कहते हैं लेकिन इस विषय में कुछ और चर्चा भी चलेगी वो अगली कक्षा में देखेंगे ठीक है प्रण ओ... सादर ओम हो